एकड़ एक का किसान हूं एक प्राइवेट स्कूल का टीचर हूं गवर्नमेंट जॉब नहीं है मेरी 2014 से मैंने जैविक खेती की उसका अनुभव मेरा यह है कि मैं रासानी को क्रॉस कर सक, कर लिया ही मैंने गेहूं की ओस पैदावार मैंने प्रति एकड़ पैंतालीस मैंने ले चुका हूं पिछली बार मैंने सरसों में एक तजर्बा किया था कि सरसों को पहले लोग डी बोते हैं उसमें मैंने चना और मटर मिक्स करके बिजाई कर दी थी और तीन दिन के बाद सरसों की बिजाई की और उसकी औसत पैदावार लगभग साढ़े दस क्विंटल निकाली मैंने जी इसकी आवाज़ नहीं जी हलो अबारी सर जी इसकी औसत पैदावार लगभग साढ़े दस क्विंटल निकाली जी जैविक में सरसों जी सरसों जी सरसों बोने से पहले मैंने चना और मटर जैसे आप लोग डीएपी बोते ने उससे टाइम मैंने चना और मटर बो दिया जी और तीन दिन रुक के मैंने सरसों की जाए कर दी वो लगभग डेढ़ महीने तक तीनों फसल साथ चली लेकिन जो सरसों की ग्रोथ हुई पत्ते से वो फसल दबगी चना और मटर लेकिन उन्होंने नीचे से अपना काम शुरू कर दिया नाइट्रोजन का चने ने और मटर ने चने और मटर की फसल मैंने नहीं ली लेकिन एक ली सरसों की फसल ली उसमें बहुत अच्छी पैदावार मिली जी मैंने एक तजुर्बा तो ये है इसके साथ साथ गेहूं में मैं चना भी बोता हूं, धनिया भी बोता हूं, मेथी बोता हूं। तीन चार गेहूं की मैंने वैरायटी लेकर देखी है सबसे मैंने पहले सात सौ लिया जी उसकी औसत उस पैदावार मैं पैंतालीस मन तक लिया आया जी वो लगभग कोई छियालीस लगी कोई पैंतालीस चौवालीस आ होगी जी उसमें भी ये तजुर्बा किया है इसके साथ मैंने ब्लैक वीट एक भी गेम लगा के देखे थे लगभग वो ओवरेज 14 क्विंटल के आसपास थी ज़्यादा तोलाई नहीं कीजिए पिछली बार मैंने एक बिगे में बंसी गेहूँ थे एक में सोना मोती उनकी औसत पौधा पैदावार लगभग ये 30 मिनट के आसपास रही रहेगी लेकिन रेट बहुत अच्छा मिलता जी मैं तो ये कहता हूँ और अपनी खेती से मैं संतुष्ट हूँ और आज इस मंच में शायद सभी लोग ये अपने मन में सोच के जाएंगे कि मैं भी आगे किसी और को बताऊं ताकि हमारा देश अपनी धरती माता गऊ माता सबका सुधार हो इसी के साथ धन्यवाद राम राम जी जी जैसे डीएपी बोलते हैं ने कल्टीवेटर में जी उसमें जी वो लगभग था जी 12 किलो हाँ जी इसमें आधा चना था आधा मटर था जी क्या जी करते हैं जी ये पैदावार 711 सौ बढ़ गई जी लेकिन हमारा थोड़ा रेतीला इलाका है जी बाड़े ज्यादा है जी मिट्टी थोड़ी ज्यादा रेतीली है जी। में एक सौ चौतीस बीस सात सौ त्रेपन अठानवे एक त्रेपन। और मेरे पास सिर्फ एक देसी गाय है उसके साथ हमने अपने खेती का काम शुरू के रखा जी ठीक है धन्यवाद राम, राम। हम जो है गाय को या देसी गाय को एक अनिवार्य शर्त के तौर पर नहीं देखते भैंस के साथ करने वाले भी हैं भैंस के गोबर मूत के साथ करने वाले किसान भी हैं गाय के गोबर मूत के साथ करने वाले किसान भी हैं और दोनों का मिक्स करके करने वाले किसान भी हैं हमारे बीच में एग्रीकल्चर साइंटिस्ट भी हैं और अब वो जैविक खेती भी कर रहे हैं डॉक्टर परमिंदर वो आके अपने अनुभव रखेंगे जैविक खेती